मेरा दर्शन ध्यान रहित साधन के द्वारा नहीं किया जा सकता भगवान शंकर ने 24 में अध्याय में युग क्रम से मनु से लेकर श्री कृष्ण द्वैपायन पर्यंत 28 व्यासों तथा 28 सिव अवतारों का वर्णन प्रस्तुत करके बताया कि इस कल्प में जब श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे तब वे ही वेद समूहों का विभाग करेंगे रुद्रा अवतार की बातें सुनकर भगवान ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक महेश्वर की शिव की स्तुति की और पुनः उनसे कहा सभी देवता तथा सभी गण विष्णु से ही व्याप्त हैं फिर भगवान विष्णु आपके लिंगार्चन में दिन रात क्यों लगे रहते हैं तथा जगतपति होकर भी सदा आपको प्रणाम क्यों करते हैं? भगवान शंकर उनसे इस प्रश्न से अत्यधिक प्रश्न हुए और उन्हें लिंग पूजा प्रकरण के विषय में बताया। भगवान विष्णु, सूर्यश्रेष्ठ इंद्र तथा मुनियों ने विधि विधान से लिंग की पूजा करके ही अपने अपने पद प्राप्त किए हैं। लिंग के अर्चन के बिना निष्ठा की प्राप्ति नहीं होती थी इसीलिए जगतपति भगवान विष्णु श्रद्धा पूर्वक मेरे लिंग का पूजन करते हैं परमपिता ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर तथा उनके ऊपर कृपा दृष्टि डालकर महेश्वर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए तथा परमपिता ब्रह्मा भगवान से को प्रणाम करके सृष्टि की रचना क प्रव्रत हो गए लिंग स्वरूप भगवान महेश्वर की पूजा का विधि विधान ऋषियों ने श्री सूत जी से निवेदन किया कि लिंग स्वरूप महेश्वर श्री महादेव की पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए अब आप हम लोगों को यह बताने की कृपा करें श्री सूत कहते हैं सज्जनों इस विषय में कैलाश पर्वत पर देवी के द्वारा पूछे जाने पर महादेव जी ने माता पार्वती जी से लिंगा अर्चन विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था जिसे नंदी ने भी सुना नंदी के द्वारा स्नान तथा लिंग पूजा अनुष्ठान की जो विधि श्री सनत कुमार जी को सुनाई गई है उसका यहां वर्णन किया जा रहा है श्री शिवलिंग की पूजा के पूर्व स्वयं भगवान श्री संकर जी ने पवित्रता के लिए स्नान विधि का वर्णन किया है। स्नान तीन प्रकार के बताए गए हैं। सर्वप्रथम जल स्नान करने के बाद बस्मे स्नान और फिर मार्जन रूप मंत्र स्नान करके परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। स्नान के पूर्व अथवा बाद में पंच गब्बिका पान कर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। तीनों प्रकार के स्नान की विस्तृत विधि पचीस में अध्याय में प्रस्तुत है। भाव दुष्ट अर्थात् त्राद्धा रहित प्राणी जल में स्नान करके तथा वस्म लगा लेने मात्र से सुद्ध नहीं हो पाता। भावना से सुद्ध होने पर ही मनुष्य को पूर्ण रूप सुद्धी प्राप्त होती है। भाव दुष्ट भाव शुद्धचरे छोर्या मन्यथा न समाचरेत नंद केशवर कहते हैं सज्जनों कि स्नान आदि के अनंतर भगवती गायत्री का आवाहन प्राणायाम सूर्यार्ध आदि करना चाहिए इसके अनंतर बैठकर अथवा खड़े होकर एक हजार या पांच सौ अथवा एक बार प्रणव की साथ गायत्री जप नियम पूर्वक करना चाहिए इसके अनंतर देवताओं ऋषियों तथा पितरों के निमित्त तर्पण करने की विधि बताई गई है इसके बाद ही यह भी कहा गया कि पवित्र आत्मा भोज को ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ मनुष्य यज्ञ भूत यज्ञ तथा पितृ यज्ञ संघीय पंच महायज्ञों का संपादन करना चाहिए 26 में अध्याय में विस्तार पूर्वक स्वावर्णन प्राप्त है 27 में अध्याय में श्री शिवलिंग के अर्चन की विधि प्राप्त है त्रिविद जल भस्म एवं मंत्र से स्नान कर सुद्ध इस पाटिक तुल्य वाले सभी आभूषणों से अलंकृत भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए परम कल्याण प्रद शिवाय सूत्र में समस्त तथा मंत्र सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं जिस प्रकार वट के बीज में विशाल वट वृक्ष का भाग उपस्थित रहता है उसी प्रकार इस पवित्र सूत्र में महान ब्रह्म सूक्ष्म रूप से साक्षात विराजमान है अतः पूजन में इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए भगवान शंकर को पाद अर्घ आचमन एवं स्नान तथा आवश्यक आदि कराकर वस्त्र यज्ञ पवित्र आचमन गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य सुगंधित जल पुनः आचमन रत्न जटित मुकुट सुंदर छत्र आभूषण तथा तांबूल आदि उपचार प्रणव युक्त मंत्र से अर्पित करना चाहिए इसके बाद शिवलिंग में महादेव का ध्यान करते हुए विधि पूर्वक इस पाठ नमस्कार निरांजन परिक्रमा एवं साष्टांग प्रणाम करना चाहिए इसके अनंतर देवादि देव भगवान शिव मुझ में समाहित हैं ऐसी भावना करें भगवान महेश्वर के आभ्यंतर पूजन का सरूप महेश्वर ध्येय हैं उनका चिंतन ही ध्यान है मोक्ष ही जीवन का प्रयोजन है इन तथ्यों को भली जानने वाला ही भगवान शिव को प्राप्त कर सकता है धैयो महि सरोध्यानम चिंतनम निब्रती फलम प्रधान पुरुष शेषानम यथा तत्त्वम् प्रपद्यते भगवान शंकर जगत के परम कारण विश्वात्मा तथा विश्वरूप कहे गए हैं ब्रह्म अर्थात रुद्र का पर्याय आनंद है इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म अर्थात् भगवान् शिव से व्याप्त समझकर उन्हीं का ध्यान तथा चिंतन क जिस पुरुष के लिए कुछ भी करने के लिए शेष नहीं है उस परम संतुष्ट पुरुष की चिंता ब्राह्मणी चिंता है इसमें संदेह नहीं है इस प्रकार आभ्यंतर पूजन करने वाले पुरुष नमस्कार आदि के द्वारा सदा पूजनीय हैं इनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए वर्ण आश्रम में रहने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे वरणाश्रम से अतीत ब्रह्म वेताओं की सदा सेवा करें तथा उन्हें प्रणाम करें